हरि ओ प्रथना ना वो सहन भुनों सह वी कर्वा वह तेजस्वीना वधीतमस्तमा विषा वही ओ शा शांति शांति तपोभेक्षीण पाप शाता वीतरागिण मुेक्ष आत्मबोधो विधि हरिओम कल हम लोग ने आत्मबोध का पहला ओपनिंग श्लोक देखा था जिसके अंदर ग्रंथकार भगवान शंकराचार्य जी महाराज ये बताते हैं कि हम संकल्प लेते हैं हम आत्मबोध की चर्चा करेंगे बहुत ही प्रामाणिक शास्त्रोक्त और जिससे हमको हमारे जीवन में लाभ हुआ जो हमारे गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया था तो अत्यंत प्रामाणिक ऐसा ज्ञान हमने देने का निश्चय कर लिया है लेकिन ये उन्ही लोगों के लिए है जिनके सब पाप खत्म हो गए या बहुत कम हो गए पाप छोटे पने को बोलते हैं अपने अंदर दीनता से उत्पन्न सुरक्षा से उत्पन्न छोटे पने से उत्पन्न सदैव आसक्ति लोभ कामना ये सभी तो पाप है गीता के सोलहवें अध्याय में भगवान बोलते हैं इतने भयंकर पाप हैं ये कि अगर आपको नरक का रास्ता न पता हो तो काम क्रोध वगैरह अपने मन में रखो आप सीधे नरक के रास्ते चले जाओगे इसीलिए अगर ये चीजें इतने भयंकर पाप होते हैं मन को अशांत करते हैं छोटा पना बनाए रखते हैं तो इनसे हमको दूर होना चाहिए धर्माचरण हमारे पाप को दूर करने का बहुत ही सुंदर सरल तरीका होता है तो जो शास्त्र हैं वेदों के दो मूल रूप से भाग होते हैं एक होता है धर्म शास्त्र, दूसरा है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये दो अपौरुषेय विषय होते हैं ये सामान्य व्यक्ति की कल्पना के बाहर होते हैं और इसी चीज में वेद प्रमाण होते हैं शुरुआत में धर्माचरण ही करना चाहिए और इससे आदमी अपने आप भगवान की कृपा का पात्र और तत्व के ज्ञान के लिए अधिकारी बन जाता है ऐसे लोगों के ही लक्षण है क्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम हुँ? और मुमुक्षु नाम अपने छोटे पने से मुक्ति की इच्छा करो छोटा पना ही बंधन है इसके वजह से घुटन हो रही है आसक्तियां होती हैं हम और हमारा परिवार अरे कहा इस बेवकूफी में पड़े हो तुम्हारा ये परिवार पूरी दुनिया है जो ये नहीं देख पाता है वो छोटे पने के निर्विराजमान है और छोटे पने में बड़ी भयंकर घुटन होती है असंतुष्टि होती है और दुनिया भर की कामनाएं वासनाओं का अंबार लगा रहता है इसीलिए धर्माचरण करके भगवान पे भरोसा करके आदमी पात्रता प्राप्त करता है एक शंकराचार्य जी का और ग्रंथ है जिसका नाम है परोक्षानुभूति उसमें पात्रता उत्पन्न करने का तरीका और उन्होंने विस्तार से बताया है उन्होंने कहा कि स्वर्णाश्रम धर्मे न तपसा हरितोषणा साधनम साम ममसाम वैराग्यादि चतुष्ट वैराग्य विवेक क्षमादि संपत्ति मोक्ष चार चीजें मूल रूप से वेदांत के स्टूडेंट के गुण होते हैं और नहीं होंगे तो आप कितना पढ़ाई कर लो सतत पढ़ाई कर रहे हो चिंतन कर रहे हो जीवन खत्म हो जाएगा कब खत्म हो जाए पता ही नहीं कोरोना से बच के निकल आए हो बड़ी कृपा है लेकिन कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं अब छोटा पना छोड़ो और आत्मज्ञान मतलब बड़पन की प्राप्ति आप पूरी दुनिया में है दुनिया आपके अंदर है आप अपने आप में अविनाशी हैं ये सब बातें शब्द थोड़ी हैं इनको जगना होता है अपना छोटा बना त्याग करने के बाद ही संभव होता है तो जो जो धार्मिक चीजें होती हैं यज्ञ दान तपादि यह सब हमारे छोटे बने को दूर करती गीता के अंदर भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन कुछ चीजें हैं कभी मत त्यागना यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्य में व तत्त ये कर्तव्य रूपा है यज्ञ होता है निस्वार्थ भाव से कर्म करने की कला सदैव अपनी गणित अपना स्वार्थ हमको हमको हमको हमको आसक्ति में पड़े हुए हो कहा यज्ञ भाव होता है ऐसे लोग अगर पूजा भी करते हैं तो भगवान से कुछ कटोरा सामने रख के मांगते रहते हैं भगवान हमारा कल्याण हो हमारे परिवार का हो परिवार के लिए भी इसीलिए बोलते हो क्योंकि परिवार से तुम्हारी सुरक्षा होगी अपने स्वार्थ की चिंता का एक्सटेंशन होता है भगवान पर भरोसा करो पूरी दुनिया को अपना समझो छोटा छोटापना तब दूर होता है यज्ञ भाव तब संभव होता है दान जो जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करो न? और जो तुमको यहाँ पे संत लोग गुरु लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी अनेकों लोग सेवा नहीं करेंगे हमने एक व्यवस्था करी कि कोरोना काल में सब आना जाना सब कार्यक्रम बंद हो गए शिष्यों को अपील करा कि सब लोग थोड़ी बहुत सेवा यथासंभव करो ये तुम लोगों का स्थान है तुम्हारा धर्म का स्थान है, है? यहाँ पर भी लोगों को खाना पीना दुनिया भर की व्यवस्था है? बिजली पानी सब करना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी सेवा करो अनेकों लोगों ने करी लेकिन कुछ ऐसे छोटी बुद्धि के लोग हैं जो वहां पे आगे ही नहीं आते अब सोचते हैं कि ये लोग थोड़ी सी ये सेवा संसारी नहीं कर सकते कौन सा इनको ज्ञान प्राप्त होगा ये छोटे पने से कैसे मुक्त होंगे इस दुनिया में तो ये सब धर्माचरण बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं यज्ञ दान और तप तपस्या अपनी आवश्यकताओं को जो है अपेक्षाएं इन चीजों को दूर करना चाहिए ये आपको दास बना देती है पराधीन बना देती हैं कमजोर बना देती तपस्वी आदमी के अंदर न कमजोरी रहेगी न डर रहेगा तो इनसे पाप दूर होते हैं शांत मन हो जाता है रागा आदि आसक्तियां दूर हो जाती हैं और एक सिंगुलर फोकस रखो गोल रखो हमारे छोटे पने से मरने से पहले हम मुक्त हो जाए हैं तभी आपको आत्मबोध प्राप्त होगा अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा तो अब हम देखिए इतने श्लोक के बाद सेकंड श्लोक में प्रवेश करते हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे एक एक शब्द उसका हम बताएंगे और फिर उसके बाद उसके मुख्य बिंदु की चर्चा करेंगे तो आइए हम लोग पहले ये श्लोक को सेकेंड श्लोक आत्मबोध का बोधोन साधने साक्षात्मोक्षनम पाकान विना मोक्षो न सिद्ध्य इस श्लोक में जब हम लोग को एक बार भूमिका बना दी कि हम आत्मबोध बताने जा रहे हैं देखिए ध्यान रखिए इस ग्रंथ का नाम आत्मबोध है आत्मज्ञान है और जब हमको ज्ञान प्राप्त करना है, और ये बात बहुत ही क्लियरली समझ जाइए आत्मबोध आत्म का ज्ञान अपने आप को समझ जाना आत्मबोध मतलब अपने यथार्थ को अपनी वास्तविकता को जानना ये समझ लीजिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा होगी अगर आप अपने आप को जान लेंगे गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्हारी आत्मा की तरह बैठे हुए हैं अगर आत्मा को तुमने जान लिया तो हमको जान लिया आत्मा के यथार्थ का साक्षात्कार कर लिया तो हमारा साक्षात्कार कर लिया इतना महत्वपूर्ण तो और सुंदर यह ज्ञान होता है अब जब आत्म बोध हमारा गोल है तो बोध ही साधन है हमको बोध की प्राथमिकता ज्ञान हमको समझना है इस बात को ध्यान रखिए नोट करके रख लो कि अल्टीमेटली हमको केवल अपनी वास्तविकता को समझना है देखिए आप तो यही है ना आप तो एग्जिस्टिंग है जीवित हैं इसीलिए आत्मा का अभाव नहीं है अगर आत्मा का अभाव होता अर्थात आत्मा की वास्तविकता आपसे दूर होती तब जाके कुछ कर्म करना कुछ और चेष्टा करना दूसरे देश और काल में पहुंचना दूसरी जगह जाना ये सब चीजें तभी लॉजिकल होती लेकिन हम लोगों का विषय क्या है आत्मबोध अपनी वास्तविकता को जानना तो जब ये विषय है आत्मबोध की हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं मन के अंदर बहुत ही जो है वो खराब लगता है सोच के कि क्या है यार जीवन हमारा खत्म हो रहा है और अपने आप कोई जानते नहीं अभी तक और कोई बोले नहीं नहीं हम तो जानते हैं अपने आप को आप खुद सोचिए क्या जानते हैं आपका जो नाम है वो तो माता पिता के द्वारा दिया हुआ नाम है कुछ भी नाम दे सकते थे इसीलिए नाम आप नहीं है आप ये शरीर शरीर तो एक दिन छोड़ के चले जाओगे देखो किसी की भी अंतिम क्रिया में उसके शरीर को तो यहीं पे हम लोग बस भी भूत कर देते हैं आपने भी अनेकों मृत लोगों को देखा होगा शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है शरीर के अंदर जीवंत था लाइफ मैनिफेस्ट होना बंद हो गई है न आंख देखती है ना कान सुनते हैं कुछ भी नहीं होता है जब लाइफ का मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाता है तो अगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं हमारी इतनी उम्र हो गई हमारी इतना जो है वो मोटे हैं पतले हैं और स्वस्थ हैं शरीर बहुत आवश्यक चीज है आशीर्वाद है मनुष्य जीवन लेकिन हम नहीं है तो शरीर भी अगर हम नहीं है हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि ये हमारे करण है देखिए जब कोई कलाकार किसी चीज का निर्माण करता है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको पता है मन बुद्धि आदि का क्या नाम दिया जाता है ये अंतकरण बोले जाते हैं इंद्रियों को बाह्य करण बोलते हैं और मन बुद्धि को अंतकरण बोलते हैं और करण का मीनिंग क्या है इंस्ट्रूमेंट करण इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके इनर इंस्ट्रूमेंट हैं और आपके ये बाहरी इंस्ट्रूमेंट हैं इंद्रिया आदि तो इंस्ट्रूमेंट आप थोड़ी हैं आप तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं इसीलिए मन और बुद्धि भी हम नहीं हैं है? ये बात इतनी कई लोगों को उद्वेलित कर देती है शॉकिंग चीज होती है क्या जैसे कई बार आदमी कोई बड़े नशे में चूर उसको अपना हता पता ही नहीं है हमारी भी स्थिति ऐसी दिखाई बढ़ रही है जीवन गुजर गया ये सतही परिचयों में ही तो इन सब चीजों से फ्री होके अपनी वास्तविकता को जो जानने की इच्छा है उसमें ध्यान रखिए अंततः केवल जानना होता है ज्ञान एक बहुत बड़ा साधन होता है अनेकों स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं कॉलेज में भेजते हैं प्रोफेशनल स्टडीज होती हैं ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान मींस किसी चीज का कॉन्शियस होना अब बाहर की दुनिया में भी किसी न किसी फील्ड के आप एक्सपर्ट बन जाइए उससे भी कितना आशीर्वाद होता है जीवन की गाड़ी चल जाती है गहराई से आप जब स्पेशलाइज करते हैं किसी ज्ञान में तो उसका आप सेवा कर सकते हैं दूसरों की हुँ? और उस सेवा के चक्कर में आपके धर्म अर्थ और काम सब पूरे हो जाएंगे लेकिन ये ज्ञान हमको मुक्त नहीं करता है आत्मज्ञान मुक्त करता है बाहर की सब चीजें क्या होती हैं अनात्मा होती है दैट विच इज नॉट सेल्फ तो आत्म के ज्ञान में हमको शांत चित्त होके जैसे आप किसी चीज की भी स्टडी करते हैं नई चीज समझने की प्रेरणा रखते हैं तो चीज के अनेकों इनपुट्स आपको प्राप्त होते हैं दिशा प्राप्त होती है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है आप चिंतन करते हैं और फिर उसके उपरांत वो स्ट्राइक करता है आप समझ जाते हैं यहाँ पर तो हम विराजमान हैं हम सतस्फुर हो रहा है इस हम को ध्यान से समझना है अनेकों लोग ने इस पथ पे यात्रा करी है वो हमको इनपुट्स देते हैं और हम लोग उन सब इनपुट्स के ऊपर खूब गंभीरता से विचार करते हैं और फाइनली यहां पे यथार्थ देख लेते हैं यथार्थ को देख लेना ही ज्ञान हो जाता है ओ ये नो देखिए ये बात यहां पे शंकराचार्य जी सेकंड श्लोक में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्रों में साधन बताए गए हैं और जितने साधन होते हैं वो सब शास्त्र ही नहीं बताए हुए और शास्त्र बहुत प्रामाणिक चीज होती बहुत आदरणीय होती है? बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग और अनेकों चीजें तो साक्षात परमात्मा ने बताई इसीलिए ऐसा अभिमान कभी मत रखो कि शास्त्र शास्त्र की उपेक्षा करो सदैव आदर करो शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारणा सा श्रद्धा कथित सदी यस्तुपलभ्यते शास्त्र जो वेद हैं उपनिषद हैं आत्मज्ञान के जो जो अनेकों ग्रंथ हैं मैं तो बहुत विश्वास करूँ धन्य समझो अपने आप को कि आपको ये सब चीजें मिल गई हैं और साथ साथ जो हमको ज्ञान देते हैं वो गुरु लोक के प्रति शास्त्र और गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही तुमको तो बताते हैं अब तो आप डॉक्टर के पास जाए वो ही तो बताते हैं आपके हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ सहायक होती है अब उन पर विश्वास ही नहीं करो तो सब बेकार है जाने ही बेकार है उनसे टिप्स लेने ही बेकार है उसी तरीके से जो हमको आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं उनकी बातों को बहुत खुले मन से बड़े विश्वास से उससे सुनो और उसके उपरांत उस पर चिंतन करो और उन सब चीजों का यथार्थ देखो एक तरफ से शास्त्र हमको ज्ञान की बातें बताते हैं दूसरी तरफ से भक्ति बता रहे हैं तपस्या बता रहे हैं कुछ पूजा बता रहे हैं कुछ भजन बता रहे हैं कोई जप बता रहे हैं यज्ञ दान तप बता रहे हैं कितनी सारी साधनाएं सुनने में आती हैं और भिन्न भिन्न लोगों के पास जाइए तो वो लोग भिन्न भिन्न आपको चीजों की प्रायोरिटी बताते हैं जैसा उन्होंने डायग्नोज करा आपको किसी के पास जाओ तो उनको ऐसा लगता है कि आपने कर्म नहीं करें तो आपको कर्म की प्रेरणा बताएंगे किसी ने देखा कि आपके मन में उचित भावना नहीं है तो आपको भक्ति की भावना का उपदेश देंगे तो भिन्न भिन्न अनेकों महात्मा लोग हैं साधु लोग हैं विद्वान लोग हैं वो अनेकों चीजें बता रहे हैं यहां पर भगवान शंकराचार्य जी भी जो बहुत बड़े आचार्य थे वो भी जो है हम लोग को अनेकों जगह दूसरी साधना बताते हैं लेकिन ये भी बता रहे हैं कि देखो बाकी साधनाओं का भी कुछ ना कुछ रोल होता है जैसे आप केमिस्ट की दुकान में चले जाइए बोलिए कि हमको बेस्ट दवाई दे दो तो लेगा हाथ जोड़ के बोलते हैं महाराज जी आप ये तो बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है ये हमारे वहां जितनी दवाइयां हैं ये जो वहां पात्र लोग हैं जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए सब एक एक दवाइया उनके लिए बेस्ट है आपका प्रॉब्लम क्या है आपका गोल क्या है इसीलिए दूसरी साधनाओं की उपेक्षा नहीं करो कोई भजन कर रहा है तो वैंसी मत करना कोई तपस्या कर रहा है तो उसका उपास मत करो कोई जब कर रहा है तो उपास मत करो करके देखो पहले इनका आशीर्वाद होता है कुछ ना कुछ तो अनेकों साधनाएं होती हैं वो सब साधनाओं का रोल होता है लेकिन जब फाइनली आत्मबोध की प्राप्ति की बात होती है उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको अल्टीमेटली आत्माए विराजमान है विराज जानने की बात है मंत्र तो ये जानना जैसे जितनी साधनाओं का कल्बिनेशन हो रहा है सब साधना हमको कोई ना कोई आशीर्वाद देती हैं हम ध्यान करते हैं तो एकाग्रता होती है सूक्ष्म चिंतन होता है तपस्या करते हैं तो अनेकों पाप खत्म हो जाते हैं विल पावर अच्छी हो जाती है व्रत करो तो देखिए बहुत अच्छी विल पावर हो जाएगी हु? क्योंकि निग्रह होता है भगवान की भक्ति रखो तो मन में सेंसिटिविटी प्रेम होता है शरणागति होती है ये छोटे मैं को प्रेम में भक्ति में दूर करा जाता है किसी और की प्रधानता होती है कि आप गौण हो जाते हैं। इसीलिए ये सब साधनाएं कोई ना कोई आशीर्वाद देती हैं। लेकिन हम लोग अपनी भाषा में ये कहते हैं कि एक तरफ तक तो ज्ञान आत्मबोध और दूसरी तरफ से जितनी साधनाएं होती हैं सब हमको आत्म ज्ञान के लिए आत्मबोध के लिए तैयार करती हैं गीता ने तो हमारे पूरे अध्यात्मिक यात्रा को दो भागों में विभाजित करा गीता के थर्ड चैप्टर का एक आपको हम श्लोक रेफर करते हैं लोके दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघर ज्ञान योगे न सांख्याम कर्म योगे न योगी नाम लोके इस दुनिया में है? दुविधा निष्ठा दो प्रकार की कर्तव्यता होती है एक होती है कर्म प्रधान कुछ करना है ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही हमारी गाड़ी को स्टार्ट करता है वही पात्र बनाता है वही हमको सिक्योर करता है वही स्वावलंबी करता है वही सेवाभावी करता है वही ईश्वर का हमको आशीर्वाद का पात्र बनाता है वो सब कर्म प्रधान सेना साधनाओं से ही हुआ करता है लेकिन कर्म प्रधान साधनाएं आत्मा का ज्ञान नहीं देती हैं, क्योंकि कर्म प्रधान साधना में आपका फोकस आपके कर्मों पे होता है अटेंशन उधर होता है आप कोई जो है गाड़ी ठीक कर रहे हैं और क्या उसके द्वारा आपको आत्मज्ञान हो जाएगा अटेंशन कही है फोकस कहीं है प्रायोरिटी कुछ और है तो उससे नहीं होएगा आप कर्म से फोकस करना सीखिए इंटेलिजेंस को जगाना सीखिए भावना उत्पन्न करना सीखिए और जब हमारी मन बुद्धि आदि आदि सब जग जाए तो ऐसे जगे हुए मन और बुद्धि से आप फाइनली आत्मज्ञान के बारे में सोचिए फिर आपका फोकस होना चाहिए अब मैं को जानना है और सब चीजें किनारे हो जानी चाहिए आपको हम लोग बताएं हम लोगों के ट्रेडिशन में एक सन्यास की व्यवस्था है सन्यास की व्यवस्था वेदों के अंदर हर जगह जो भी हिंदू लोग है ना सब चार आश्रम की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं पहले स्टूडेंट लाइफ होती है फिर गृहस्थ लाइफ होती है अनेकों आप कर्म करते हैं अनेकों जो है उस सेवा करते हैं फिर वानप्रस्थी की लाइफ होती है सिंप्लिसिटी की कम से कम नीड्स कर लीजिए कम से कम आवश्यकताएं कर लीजिए और अपने अंदर खुश रहिए और फिर फाइनली सन्यास होता है सन्यास में हमारी कर्म की सब प्रायोरिटी खत्म हो जाती अब हमको कुछ जानना है करना नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पे हम देखिए अभी ये आपको नहीं डराएंगे कि आपको सन्यास लेना आवश्यक है इस स्टेज में आपके अंदर सैद्धांतिक क्लैरिटी हम ला रहे हैं कि जब भी आप रेडी हो जब भी चाहें लेकिन आपको एक दिन इस पड़ाव पे पहुंचना चाहिए कि ज्ञान के अलावा कुछ मैटर नहीं करता है मैं को जानना शांत मन से मैं स्फूर्त हो रही है मैं सतत उपलब्ध है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आने चाहिए न आपकी साधनाओं के न दुनियादारी के तो इस तरीके से अब देखिए इस भूमिका के बाद ये श्लोक के एक वर्ड्स देखे बोधो अन्य साधने भ्यो ही अन्य साधने भ्य अन्य साधनों की अपेक्षा जो बोध है जो ज्ञान है जो किसी चीज को देख के उसकी रियलिटी, उसके यथार्थ में जगना होता है इसको बोध बोलते हैं। तो आप तो भी हैं ना जीवित हैं आपकी आत्मा विद्यमान है मैं को ही आत्मा बोलते हैं, मैं रिवील हो रही है ना इसी को तो जीवन में समझा नहीं ठीक से हुँ? कोई आपका मान करता है कोई अपमान करता है तो आप सोचिए आप खुश या गम क्यों होती है वो तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है लेकिन हमको पता ही नहीं अपने बारे में क्योंकि हमको पता नहीं इसीलिए दूसरे के शब्दों से हम खुश होते हैं दूसरे के शब्दों से हम दुखी होते हैं तो हाई टाइम हमको अपना परिचय प्राप्त करना ये बहुत प्रायरिटी हो जाए उस समय अन्य साधने साधनाओं की अपेक्षा साक्षात मोक्ष एक साधनम ये डायरेक्ट साक्षात बोलते हैं डायरेक्ट कोई ऑब्स्टिकल नहीं कोई इंपेडिमेंट नहीं किसी अन्य साधना की जरूरत नहीं होती है इतनी प्रायोरिटी ज्ञान को देते हैं यही मात्र एक साधना होती है और वेदों का भी वचन आता है ज्ञानात्व तो कैवल्यम ज्ञान मात्र से कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है वही चीज यहाँ पे शंकराचार्य जी ग्रंथ के प्रारंभ में हमारे अंदर क्लैरिटी उत्पन्न कर रहे हैं कि बोधा अन्य साधने ब्योही साक्षात मोक्षई का साधन यही साधन होता है और एक बड़े सिंपल सरल दृष्टांत से बताते हैं बोलते हैं देखिए आपको जो है वो दाल चावल खाने पके हुए चावल को बोलते हैं पाक पके हुए चावल अब आपको चावल बनाने हैं तो उसके लिए कच्चे चावल लाए उनको जो है पानी से धोया धाया और उसके उपरान्त अपने वहाँ पे गैस जलाई चूल्हा जलाया स्टोव जलाया जैसा भी कोई साधन है आजकल के और भी नए नए प्रकार के हीटिंग मशीन्स आ गई हैं जो भी आप यूज़ करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है बर्तन ज़रूरी है पानी आवश्यक है माचिस आवश्यक है तो अनेक अनेक चीजें हैं सहायक हैं अन्य साधन वहां पे जरूरत हैं ये कितना इंटरेस्टिंग दृष्टान्त है कभी किचन में गए ना कभी बनाने की कोशिश करी है तो वहां पे हमको कितने दूसरे मींस का सहायता लेनी पड़ती है लेकिन पके हुए चावल के लिए मुख्य साधन क्या होता है अग्नि अग्नि ही तो चावल को पकाएगी तो बोलते हैं जैसे अधिक सेकंड लाइन पाकस्य पके हुए चावल के लिए वन ही वत वन मतलब अग्नि की वत तरीके से जैसे अग्नि ही पके हुए चावल के लिए सबसे मुख्य चीज है साधन है बस उसी तरीके से आप बाकी अनेक अनेक साधनाओं से आशीर्वाद लीजिए हमको साधनाओं को कैसे यूज करना चाहिए कि हम साधन में अटक न जाए हम ज्ञान के द्वार तक पहुँच जाएं, ज्ञान के मंदिर तक पहुँच जाएं। और ज्ञान के पात्र बन जाए दूसरी साधनाओं का प्रयोजन ये होता है कि हम ज्ञान के पात्र बन जाए अनेकों लोगों हमने देखा है कि बड़े रेगुलरली सत्संग में आते हैं वो लोग सत्संग में भी आएंगे ये बड़ी आदरणीय बात है उनकी इज्जत करते हैं हम सीखने के लिए आगे पहल लेते हुए इनिशिएटिव लेते हुए वो पहुंच जाते हैं, बड़े भागी लोग हैं और साथ ही साथ केवल आना ही नहीं और अनेकों प्रकार के नोट्स लिखना रिकॉर्डिंग करना ऐसे अनेकों लोग हैं जो रिकॉर्डिंग को अपने मित्रों के साथ बैठ के सुनते बोलते हैं बोलते दूसरी चर्चाओं से अच्छा यह ग्रंथ को ले ले चलो हम लो चार लोग चार पांच लोग बैठ के उसका अध्ययन करेंगे तो इसी में चिंतन कर रहे हैं लेकिन अनेकों लोग वर्षों तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे सोचिए क्यों क्योंकि ज्ञान की पात्रता नहीं आई है जो पहला श्लोक है ना जहां पे हमको बताया है कि ऐसे लोगों के लिए ज्ञान हम लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग ही लाभ ले पाएंगे अगर तुमने पात्रता नहीं उत्पन्न करी तो सुन के भी लाभ नहीं मिलेगा ये प्रॉब्लम होती है पात्रता नहीं लाने की वजह से केवल कि आप किताब पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे प्रवचन हा? उससे आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा पात्र को आशीर्वाद मिलता है आप डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना आप सीधे थोड़े चले जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पात्र होना पड़ता है अगर ऐसे बर्तन में आप दूध लें जो पात्र नहीं है थोड़ा भी कोई अन्य पदार्थ लगाओ तो दूध लिया फट गया देने वाले ने जो दिया वो आपको मिले ही नहीं इसीलिए पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और पात्रता उत्पन्न करने के लिए दूसरी सब साधनाओं का रोल होता है ये जो है गीता का आपको वाक्य हम बताएं योगिना कर्म करवंती संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगी लोग कर्म करते हैं केवल मन को शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा सुनी आपने पढ़ी भी होगी सुनी भी होगी उसमें एक शुरुआत में दोहा आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी हम अपने गुरुदेव की चरण धूलि को लेके अपने मन रूपी शीशे को साफ कर रहे कितना सुंदर दृष्टान्त है यह हमारी गुरु सेवा ने कौन भगवत भक्ति सब चीजों का प्रयोजन मन मुकुर सुधारी मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए अगर भक्ति नहीं कर पाते हो सेवा नहीं कर पाते हो तो क्यों नहीं कर पाते सोचो तो छोटापना है आसक्ति है लोभ है पकड़े हुए हो पराया समझते हो तुम्हारी दुनिया बड़ी छोटी सी है अब छोटी दुनिया है तो तुम कैसे बड़े हो पाओगे आत्मज्ञान मतलब बहुत बड़े हो जाना तो दूसरी साधनाओं का रोल होता है महत्व होता है इसीलिए छोटा छोटापना दूर करना है चंचलता दूर करनी है काम क्रोध आदि विकार दूर करने हैं इसी को बोलते हैं मन रूपी मुकुर साफ करना मन रूपी शीशा साफ करना यही बात गीता में कहते हैं योगी लोग अर्जुन कर्म करते हैं आत्म शुद्ध ये मन को शुद्ध करने के लिए तो दूसरी साधनाओं का रोल होता है इसीलिए तो सब शास्त्र बोल रहे हैं अब रामायण भागवत देखे कितनी सारी साधनाओं की चर्चा होती हाँ ये बात और है कि अनेकों लोग दुनिया भर की साधना कर रहे हैं लेकिन आत्मज्ञान के लिए जान ही रहे अनेकों को ये धारणा है कि बस भजन करते रहो काम बन जाएगा जब करते रहो काम बन जाएगा सब मुक्ति हो जाएगी ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक आई ओपनर है उनको हिला देने वाला है ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्धती सेकंड लाइन का लास्ट पार्ट पाकस्य बन ज्ञानम विना मोक्ष न सिद्धती ज्ञान के बगैर मोक्ष की प्राप्ति सिद्धि कभी नहीं होने वाली तो ये पॉइंट यहां पे दूसरे श्लोक में बहुत ही क्लियरली फर्मली विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर साधना जितनी साधनाएं हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं जैसे जितनी दवाइयां हैं जिसको जरूरत है उसके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें तो दूसरी चीज़ नहीं केवल देखना क्लियरली जानना मैं को बस कॉन्शस हो जाना उसकी रियलिटी के तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरे श्लोक में इस पॉइंट को शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं तो एक एक शब्द बोधा अन्य साधने साक्षात साक्षा मोक्षेक साधन पाक ज्ञान विना मोक्षा न सिद्ध्य ये बिल्कुल सिंपल शब्द शंकराचार्य जी की संस्कृत लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है बड़ी प्यारी है और जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है ये सब समझना तो ये पॉइंट यहां बताया गया है आप भी अपने दिल में प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लीजिए प्राथमिकता में ज्ञान की अल्टीमेट वैल्यू और बाकी सब साधनाओं के भी रिस्पेक्ट लेकिन दूसरे भजन पूजा ध्यान जब इसका रोल मन को तैयार करना होता है ये पॉइंट अपने अंदर रख के फिर यहां पे क्वेश्चन आता है रे महाराज जी कई इतने सारे इंपॉर्टेंट कर्म होते हैं हुँ? तो किसी ने एज दो प्रश्न करा क्या वेद हमको बोल रहे हैं यज्ञ करो स्वर्ग कामो ये अगर तुमको जो है कोई बड़ी महानता की प्राप्ति करनी है तो ये यज्ञ करो ये तपस्या करो ये कर्म करो वो कर्म करो तो कर्म के बारे में वो हमको अगले श्लोक में अपने विचार बताते हैं प्रामाणिक और वो हमको मौका देते हैं कि तुम हमने बोल दिया है इसलिए स्वीकार मत करना प्रश्न पूछो विचार करो और तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होगी इस तरीके से ये यहाँ पर दूसरा श्लोक जो है आत्मबोध का ये क्लास इसके द्वारा समाप्त होती है पूर्णमिदं पूर्णमेद पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शाति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नम पार्वती पते हर हर महादेव ओम हरि ओम ये क्लासेस विशेष रूप से हम अपने आश्रम परिवार के सदस्यों के लिए दे रहे हैं आश्रम परिवार एक छोटा सा ग्रुप है जो कि आश्रम में नियमित रूप से मंथली को सेवा बेचते रहते हैं और ये भयंकर कोरोना का काल आया उसके बाद भी हमारी दाल रोटी यहाँ चल रही है तो हम बड़े उन लोगों के प्रति ऋणी हैं और भाग्य है आप सबकी सेवाओं के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं हम जो मिनिमम दे सकते हैं वो आपको यही सत्संग और यह ज्ञान इन क्लासेस के द्वारा हम दे रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए मंथली सत्संग भी हम देते थे और उसी श्रृंखला में हमने बोला था आपके लिए बीच बीच में क्लासेस भी हम देंगे तो आपकी सेवा के लिए आपको बहुत साधुवाद और जो लोग अगर आत्मज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं बड़े होना चाहते हैं आप भी यथास्भव सेवा करिए सेवा जो करता है साधुओं की संन्यासियों की आश्रमों की गुरु लोगों की वही तो ज्ञान प्राप्त करेगा इसीलिए ज़रूर उसके सदस्य बनिए हमारे वेबसाइट में जाइए वहाँ परिवार नाम से एक लिंक होगा खोलिए छोटा सा फॉर्म भरिए नाम पता भरिए और कितनी सेवा आप दे सकते हैं वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए होंगे अवश्य करिए और भी धर्मनिष्ठ लोगों को बताइए ये सब धर्म के स्थान आप लोगों के हैं स्वामी जी लोग भी आपके ही हैं सबकी सेवा करते रहो जिससे हम भी आपको ऐसा सब ज्ञान आदि देते रहें हरिओम